क्रियात्मक योग को समझने का प्रयास करें के माध्यम से ही व्यक्ति चित्त की वृत्तियों को रोकता है इनमें से यदि एक में भी न्यूनता रह जाए तो समाधि की सिद्धि संक्षिप्त रूप में योगदर्शन की भाषा में विवेक को यदि हम समझें तो उसका स्वरूप होगा जो वस्तु अनित्य है उसको अनित्य जानना जो वस्तु नित्य है उसको नित्य जानना जो वस्तु अपवित्र है अशुद्ध है उसको अशुद्ध जानना जो वस्तु पवित्र है उसको पवित्र शुद्ध को शुद्ध जानना जो दुख है उसको दुख जानना जो सुख है उसको सुख जानना जो जड़ है उसको जड़ जानना जो चेतन है उसको चेतन जानना इन चार विभागों में विवेक का स्वरूप पूर्ण रूपेन आ जाता है ऐ अविवेक विरोधी योग का बाधक योग को सिद्ध न होने देने वाला तो इसका उल्टा कर देंगे हम जो नाशवान वस्तुएं हैं अनित्य हैं उनको वो नित्य जानता है जो नित्य हैं उनको अनित्य जानता है जो अशुद्ध हैं उनको शुद्ध जानता है जो शुद्ध है उनको अशुद्ध जानता है जो दुख है उसको सुख समझता है जो सुख है उसको दुख समझता है जो जड़ है उसको चेतन समझता है जो चेतन है उसको जड़ समझता है यह अविवेक की अवस्था है अब संक्षिप्त रूप में वैराग्य की परिभाषा बनेगी आपके पढ़ने में आप पढने होगा आगे संक्षिप्त रूप मे होग विवेक के माध्यम सत्य और असत्य को जाना विद्या और अविद्या को जाना बुरे और अच्छे को जाना दुख और सुख को जाना, जान्य और अनित को जाना, इस जानाे हे विभाग से जो असत्य है अविद्या है अधर्म है दुख है, उसको तो छोड़ देना, और जो सत्य हैको ग्रहण करना ये वैराग्य कहला तीसी बा पूर्वजीवन में विवेक से प हमने असत्य को सत्य जाना था सत्य को असत्य जाना था दुख को सुख समझा था सुख को दुख समझा था वो संस्कार पड़ गए बुरी चीज को अच्छा अच्छी को बुरा हमने माना था लंबे काल तक वो संस्कार पड़ गए छाप पड़ गई वो संस्कार पुनः है विवेक के पीछे भी ज्ञान को पदा करते हैं यदि व्यक्ति सतत उनको न रोके तो विवेक से पहले जो उल्टी अवस्था थी वो पुनः उत्पन्न होती है उसको वो रोकता जाता है पुनः उत्पन्न होती है रोकता जाता है सतत लगातार चलता जाता है और सावधानी के साथ रोकता ही रहता है इसका नाम अभ्यास है विवेक वैराग्य और अभ्यास ठीक तीनों उपस्थित होने पर योगश्य तीव्र तीन होदय ये सिद्ध हो जाता है अर्थात समाधि लग जाती है ईश्वर को प्राप्त कर लेता है जिस चित्त की वृत्ति को हम रोकना चाहते हैं वो चित्त जड़ है या चेतन है ये विवेक का भाग है आप ध्यान में बैठते हैं मंत्र जब करते हैं तो आपको देखता है कि मन चला गया मन मान नहीं रहा है दिन रात प्रयत्नशील हैं फिर उसकी वृत्तियां बस में नहीं आ रही है हम ध्यान लगाना चाहते हैं और मन में विविध प्रकार की तरंगे विचार समृद्धि यह अविवेक के कारण से होता है मन चित्त जड़ है उसमें अपने आप कोई भी विचार नहीं आएगा कभी भी नहीं आएगा हम जीव आत्माएं इच्छा करते हैं फिर प्रयत्न करते हैं उसके पश्चात मन प्रेरित होता है हमसे वो इंद्रियों को प्रेरित करता है इंद्रियां बाहर के विषय को पकड़ के हमको जनाती है सब जगह यही रहता है यदि हम आत्माएं मन को प्रेरणा न देवें इच्छा न करें प्रयत्न न करें तो मन नाम की चीज मस नहीं हो सकती इंद्रिया कोई काम नहीं करेंगी कोई विचार नहीं उठ के आएगा यदि परीक्षण करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं काल उठिए है और सौ स्नान आदि से निवृत्त होकर के ध्यान में बैठ जाइए और ये जानने का प्रयास करिए कि ये विचार स्वतः उठते हैं या मैं उठाता हूं लौकिक कोई इच्छा न करिए कोई द्वेष नहीं इच्छा नहीं केवल एक पहरेदार की तरह दरवाजे पडी है पढै की वेखता कि को व्यक्ति अवेषु किंन विचार स्वत से काल चलेगा कि विचार न उता अपड़ी सी दे चुपचाप और ये कि विचार आपने ध्यान में बैठ जाइए आपने जानना है कि ये जो हमारे ऊपर आपत्ति आई है ये भ्रम हो गया है हम खाम खां पिस रहे हैं कलेशों से हम मन के आधीन मान के चल रहे हैं अपने आप को हम चाहते ही बुराई को अर, बुराई घुस रही है अंदर हम चाहते ईश्वर का ध्यान करें पर ध्यान कर नहीं सकते ये जो आक्रमण है अपत्ति है इसके हम जब तक अधिकार पत्ति ऊप ते देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते आप देखिए इच्छा न रखे यान विचार आते का बैठ चुपचा देखे ध्यान और को का न करे केवल बुद्धि मन से विचार से ये देखते जाएं, कि ये विचार आते कहां से हैं। और आपने कुछ नहीं सोचना ध्यान से देखिए विचार कहां से आते हैं आप तो उठाएंगे नहीं विचारों को आपने नहीं उठाना विचारों को केवल देखना है ये विचार कहां से आते हैं देखते रहिए इच्छा न करि किल जाने कि विचार आते का अब रे आपका कैसा परीक्षण नचीकेता जी कर कर् आप ऐसा नहीं क्या, क्या दिखाई दी आपको दिख द जसु भाई भी वो नहीं तो स्वयं विचार आते हैं या नहीं आप में से किसी का अनुभव हुआ है हो जी क्या अनुभव होता है आपको ये प्रतीति हुई क्या विचारों को हम उठाते हैं या ये प्रतीति हुई विचार उठते हैं अपने आप उठाते दो बात कर लेना रूप से तो आप भाग का कि ए, मन जड़ है इंद्रियां जड़ है शरीर जड़ है सिद्धान्त प्रयोगोता नाम व्यक्ति का ये दिमाग बना विचार स्त जाते इ ध्यान उदाहण बता पञ्च मिनिट दश मिटे निर्णयम् जे कुछे ऐसमा चल अन्य विषय के चलिए और सतत लगातार ओम का लोका जरल काल मे देखे क्याी में कि विचार छुहा की बाछे पीचे पता च क्या समया पले विषय मे चलाता व्यक्ति का मनो पीछे पता चता मम विषयान्तर चला गया ह ऐसि अनुभूति है आपकी? या पिना पते के, बिना योजना के ही देख बिनाेखरेख लगा देता है मन को मिटे कि मिटे किकण्ड मे अलग अलग भेद देखता महो आजी बा समन् का अभि अखा कि मेरा मन तु की औरसानुभव पत्यस्ति देख सकता है इसको। जीवात्मा इच्छा करता है, जीवात्मा प्रेरणा देता है, मन फिर काम करता है और विषयम लगा देता है और जीव को कोई पता नहीं। यह यात आसीने विशेष योगाभ्यास न यथि मिले आप सिद्धान्त मनके सन्तोष न कल सिद्धान्त संतोष ने यो युद्ध कर ह बा भ सिद्धान्त मन जड है लि इन्द्रिया जड्ने समीचले पन्तु हाल कवस्था य मन बिकुल भस्मनी इन्द्रिया बिकुल भस्मन् है जिचारता अर्बे हे है और जाने के पी पता च आधा घण्टा पी पता आधा घंटा संध्या लगाया बिचेता रहा कहीं और फिर देखा कि मैं तो संध्या करने बैठा था वो वही अनुभव करता है एक ऐसी स्थिति है मन की जीवात्मा इच्छा करता है सूक्ष्म प्रयत्न करता है सूक्ष्म विषांतर भेज देता है जीव को कोई पता नहीं चलता माता है मेरा मन की नी गन्त्र सूक्ष्म है कि मे मन ब है ध्यान करने ध्यानवा व्यक्ति सन्तुष्टा घण्टा वैला बिकुल् मस्त था मि गया और मन प्रयत्नोकने क पर आश्रय पडजागे व्यक्ति ऐसी स्थि मिलती है कितने लोगों देखो एक कि से समझेंगे आप आपको तीन चार पाच दिन केवल यहा जग भीडी कमरा बदल काक्रम रन्ते स्थान की कोई चिंता नहीं आपको केवल इतना ही था कि यहां मुझे सोना है उठना है कोई से राग नहीं स्थान से यहां आना सोना है मुझे आज्ञा मिलेगी फिर तीन चार पांच दिन के पश्चात या कुछ और दिनों के पश्चात आपको कहा वहां जाओ तो आप सारा वस्त्र वस्त्र उठा के वहां ले गए दूसरे कमरे में ऊपर फिर घंटी बजी वहां से संजा या यज्ञ करके आए और आप जाना तो था वहां। और चले गए यहां। और आपको कोई पता नहीं आप ऐसा होता नहीं होता बताओ और या आने का आगयां जा चुका था उस कमरे आप देख सकते जै शारीरक क्रिया मेको बतला बिना योजना केसी बिना सोचे विचारे जैसे बिना परिश्रम के जैसे, उसकी क्रिया या नोकर जागे गया, ऐसे ही मन की क्रिया आपी बा सुन मना रा दे मिचार आगा मन महोत् बैठि ब बुरा पता नेगा और सारा काम करने वाले आप शब्दो से तु जानना चे श्रवण मनन निधिद्यासम साक्षात्कार चार काम करने ही पड़ते हैं चारों काम जब हम करेंगे तो सफलता मिलेगी नहीं तो नहीं मिलती ये कोई ऐसा छूल मात्र से होने वाला काम नहीं है पूरा जीवन झोंक दिया जाता है तभी चीजें समझ में आती है तो अब एक परिणाम पर पहुंचे आपने सुना मन को रोकने के कोरो वृत्ति निरोध्यमाधि ले मुख्यरूप तीन साधनो का प्र किं भूल होगी तु समाधि नगे विवेके क्षेत्र मे भूली वैराग्य क्षेत्र मे भूलि अभ्यास क्षेत्रे भूलो गी भूल तु व्यक्ति समाधि नगेगी ईश्वर को न जान पागा अब इसके परीक्षण चलते रहे और मैं बहुत अच्छे प्रकार से परीक्षण करता हूं चालीस वर्ष से अधिक हो गए परीक्षण करते करते और अब भी मैं देखता हूं यदि थोड़ी सी सावधानी बढ़ती जाए तो जो संस्कार भी मरे नहीं जीवित एवं दबे पड़े अपना काम करना आरम कर आरम्भे और उ बात सोचनी शु की रहती है और यदि किया किया जाए ठीक परिक्षणे ठी विधिपूर्वकिणमगा हु मन के संस्कारो ब बिकुल जला देगे दाना जैसे भून दिया जाए वो कहीं उग नहीं सकता हम उन संस्कारों को ऐसे बना सकते हैं जैसे दाना भूनने पर कहीं भी नहीं उग सकता संस्कार उभर के काम नहीं कर सकते कुछ काम नहीं कर सकते पहले कोई व्यक्ति चोरी करता था चोरी की भयंकर आदत पड़ गई वो जन्म जन्मांतर के संस्कार उनको दबाते दबाते कुचलते कुचलते अभ्यास सत्संग से एक दिन वो संस्कार बन करने की इच्छा बिकुल पदा ये चोरि तु दृष्टान्तीस तीस पचास बाते यमनियम क विरध्द कर् यमयमो विरुद्ध संस्कार है हे प्रवृत्तिया सो जला जाता विवेक वैराग्य अभ्यास के माध्यम से समाधि लगा लगा लगा के लगा, लगा के लगाको जला दयाता जलाे जी तबो उभरंगे की न के अङ्कुर जी न के इ विद्या सीने सिखानि जनि श्रद्धा जना परिश्रमोना चेता वैदिक विशुद्ध योग तु य और जो लोगों की परंपराएं जो चलती हैं आजकल भूगोल में बाहर उसमें योग नाम की चीज तो है नहीं यो ही लोगों को बहका दो भ्रम में डाल दो और संतुष्ट कर दो ये चीजें चलती रहती है संसार बैठ जाएगा आपने क्या सीखा जब करते समय ओम का गायत्री का उस काल में आप ये मान के चलेंगे कि मन जड़ है मैं चलाता हूं मेरी इच्छा कोई तीन काल में प्रयत्न किल उद्वीता लडेगे औयाग बनेगा दिमाग बना स्त चलताोक सके मनको की रोक सके स्वयं चलता स्ता क्या मन आ वे कु ये बालक है योटी अवस्था के है य इनके नियमों का पालन करना पड़ता है समय पर चलना फिरना पड़ता है घर में पड़े रहते थे सात आठ बजे तक क्योंकि मनमाना सोते उठते थे आप भी ऐसा करते होंगे अब इन्होंने कहा जी मेरा मन नहीं मानता जी मारे हूं क्यों नहीं नहीं मन तो जरे ना ना मेरा मन नहीं मानता मेरा मन नहीं मानता कि मैं ध्यान करूं मेरा मन नहीं मानता मैं सीधा बैठू मेरा मन नहीं मानता मैं व्यायाम करूं मेरा मन नहीं मानता मैं यहां रहूं अब मेरा मन नहीं मानता मैं पढ़ाई करूं जा रहे आप अब यह चक्कर सब के साथ है बड़े भी और छोटे भी पहले शब्द शास्त्र को समझा जाता है मनन किया जाता है निश्चय किया जाता है क्रियारूप उम क्रियारूप दे लगता व्यक्ति तूप काको अचि तोटरसाकिलिको हते चलती चला चलति मन चला चलता न चला नै चलता समी क्रिया रया अमे गायत्री मन्त्र बोलेङ्ग आप मेरे साथ मिल बोलने का करेंगे। ईश्वर के प्रति और मन अधिकार में है या नहीं क्या सचमुच जैसे आप वाणी से गा रहे हैं मन स्थिति भी ऐसी है अथवा वाणी से तो बोल रहे हैं ईश्वर के प्रति कुछ पर मन स्थिति आपकी ऐसी है कि मन आपका दूसरे विषयों में आपने लगा दिया है इसको देखते जाइए एक बार मैं बोलूंगा एक बार अच्छे से अच्छा गायन करते हैं उसी भांति परमात्मा के विषय में भी गायन के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करने में समर्थ हो जाते पर ऐसा शिकाया नहीं जाता अब आप देखेंगे पीछे के बाद में है ये ध्यान जप ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कैसे करें हा? विधान हमारे सामने रखा है वहि हि ध्यान कविधि नै कि आज के कल्पित मत मतान्तरं ध्यान की, की परिभाषा बना बना करके ध्यान की परिभाषां घटघटक कल्पना नाम भी चित्र रते दिमाग वैसा ही करने लगता है ध्या ध्यान इसका नाम है, है मिलति तनाव दूरता सि व्यर्थ योगस्य दूर, की योग से दूर ले जाती। आधार कृत है आधार वेद वेदा कुल ऋषिकृत ग्रन्थ हैविधिकूर् स्वीकार नीथे भटके वे व्यक्ति स्वार्थ नी लोभि व्यक्ति नीथे वो भो मसे हे व्यक्ति मत को कि नहीं चाते थे जो अपने जीवन मे ए चोटिक कोर लगाया वेदो को पडे युम पालन अन्तिम सद्देह न कला वो ग्रन्थो में आवद्ध आज है विद्यमान उडते नी कल्पना के जाते नै कल्पना के जाते लोगो प्रभा चुपचाप बास्का ध्यान है कुछ भी मत बोलो इसका नाम ध्यान है मन को विशाल नहीं कर इसका नाम ध्यान है ये सब मेरा निराधारवाद्य अब ये देखिए आप प्रणव या धनु आलंकारिक भाषा है और जो है वो तो धनुष है इसे तीर चलाते हैं प्रणव धनु शरो ही आत्मा आत्मा जो है तीर है ब्रह्म लक्ष्य मुझे थे ब्रह्म उसका वे दबे स्थान है जहां उसको लगना है ये बातें आप समझ में तीन प्रणवा धनुष धनुष जो है वो ओम है ओम धनुष है जीवात्मा चलाने के लिए तीर है उस पर चढ़ा चलाना है ओम के ऊपर और उस तीर का आत्मा का लक्ष्य ईश्वर है उसमें मग्न होना ये बाते बताय तीर को कैसे? अब उसकी विधि उस तीर को चला प्रमत्त के अप्रमत्ययन प्रमत् पागल अज्ञानि आलस्य मूर्ख अप्रमत्ययन प्रमाद आलस्य असावधानी रहितो वेद अभ्यम् उ वेद कर्ना चे के शरवत् तन्मय वेद शरी बा जैसे ीर् ज निशासे सूरमी विधि चे विधिमाधि आरम्भीस ध्यानवा अल है योग ध्यान अल है इससे हो जाएगी। अब इसको तो समझते जानते नहीं। ध्यान ध्यान का ध्यानता अल है तीन तत्त्वो के जाने बिना व्यवस्था कवि न हो या होगी ध्यानवासि चिको खोजता कि साधनखोजता जिसोजता तीसी चीजकोजना चाता अव रा लगा रख तु विब्रह्म और विब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगतमि ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या सारे संसार डोो र स्वयं दुःखसागरम डूबे और संसार को डबो दि सारे भारत का विदेश का दिमाग खराब कर दिया स्वयं वंचित आनंद से वंचित सत्य विद्या से वंचित चरित्र से वंचित संयम से वंचित सारे गुणों से वंचित मोक्ष से वंचित और दोसो से ग्रस्त व्यक्ति केते मैं भी ब्रह्म हम पूरे हैं कोई दूसरी चीज जरूरत नहीं है और की जरूरत नहीं है दूसरी चीर चरी जी हा देश जाति रक्षा जी य पालन वेदत्व पढने सत्य बोलने कुरत न ये सल्पना स्वप्न बताय संसार और सारा ऊपर सु आकाशवाणी मे राष्ट्रपति का संदेश सुनाया जा रहा था इस बार पिछले दिन उसका भाव सुनाता हूं मुझे याद इसलिए है कि मुझे ध्यान दिया था कि संसार को सुधारने के लिए भगवान भी अपना रूप धारण करके आता है राष्ट्रपति का संदेश लगभग शब्द न हो बिल्कुल ऐसा मुझे आश्चर्य हुआ एक इतने देश का बड़े का राष्ट्रपति बोल रहा है और दिमाग उसका खराब उस व्यक्ति का भगवान सुधार के लिए अवतार लेके आता है ये राष्ट्रपति बोलना भारत का मूर्ख मंडल इक्ठा हो गया ऊपर से देखिए नीचे तक सर्वोमेरा मूर्ख मंडल हम सिपाही से लेकर ले के चौकीदार से लेकर राष्ट्रपति का सारा मूर्ख मंडल कट्ठा हो गया इसलिए ये, ये वैदिक रीति वैदिक परंपरा को सीख लो हम ही सीख करके कुछ करेंगे और दिखांगे ये तु हैके मानते बलि सके हा बिकु मा कोपि व्यक्ति कन्बन्धन सत्यज कता सत्यप्राप्त कोपि व्यक्ति धनस्य लगता मया सत्यखाडा सत्य स्थापना कुङ्गी के अगले जन्म ये अल बात है ईश्वर हमारे साथ है ऋषियों का संविधान हमारे साथ है हम क्यों नहीं कर सकते उस काम को हम सब कर सकते हैं पर अपना प्रलोभन हटता दुराग्रह ये व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देते रोग यही और कुछ भी नहीं मुख्य रोग ये है अपने अंदर अब देखो प्रणवय ओम का जप करेंगे अपम इसको ध्यान में रखिए स्थि में केन्द्र बना लो कंठ, मस्तक हृदय केन्द्र निर्वाचित ईश्वर केना संबन्ध जोडो ईश्वर अपना माता पिता न्यायाधीश आचार्य दो और कहो के मन मन मे हे ईश्वर आप सर्व रक्षक है किसी से मानसिक जप होता है नए साधक को प्रारंभ में बोल बोल के जप करने में सुविधा रहती है प्रारंभ में जितना वो ऊंचा कुछ बोलता है तो बाहर का वातावरण उसको प्रभावित कम कर पाता है आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं कालान्तर में नीचे स्वर बोलता है और फिर और नीचे स्वर बोलता हैर कालान्तर मे इ स्थिति विधि को, को मासम प्रयोग मम इ कार्य विराम लि